नमस्कार मेरा परिचय देता हूँ राहुल मेहता राइट टू रिकॉल ग्रुप और हमारा उद्देश्य भारत में राइट टू रिकॉल एमआरसीएम ज्यूडी सिस्टम कानून लाना ये वीडियो 10-15 मिनट का है एक दूसरा वीडियो है भारत की मिलिट्री के ऊपर वो पूरा 40 मिनट 45 मिनट का है मिलिट्री के ऊपर ये एक ये वीडिय यह मेरा reference material है राहुलमेहता.com slash 301.htm राहुलमेहता.com slash 301.htm इसमें chapter 26 military के उपर है और weaponization of us commons वो है chapter 29 तो chapter 29 और chapter 26 आ, तो हर एक आदमी के पास बंदू होनी चागिए स्विटजरलैंड में लॉ है, कानून है कि 25 साल से 28 साल के हरे कार्मी के पास, 25 साल से 45 साल के हरे कार्मी के पास बंदूक होनी चाहिए और यदि उसके घर पे बंदूक नहीं होती तो उसे सजा होती है और इसी तरह का कानून हमें लाना चाहिए क्यों? बहुत सारे उसके कारण हैं सबसे पहला कारण है कि इससे 先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言 a と、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言 i と、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、o 生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、先生が言うと、言うと वो देखता है कि भाई ये देश का नेता है वो हमारी सेना को मजबूत कराया कमजोर करना है उसका पूरा thinking है वो weapon minded और military minded हो जाता है तो हरेक आदमी को दूसरा कि मान लो देश की देश है वो दुश्मनों से घिर जाता है वो सेना कमजोर पड़ जाती है जैसे भारत की सेना के पास हथियार सारे imported हैं और एन मौके पे मान लो तो भारत का एयरफोर्स है, मिलिट्री है, आर्मी है, वो कमजोर पड़ जाएंगे और पाकिस्तान या चीन की सेना रही है तो उसे आ, सफलता पर वो ट्रोप नहीं पाएंगे। तो ऐसे में यदि हरे नागरिक के पास बंदूक है, तो वो दुश्मन के सैनिकों को खत्म कर सकता है। जैसे रूस ने द्वितीय युद्ध में जो जीता, तो उ बंदूकों नहीं चली हैं। इसी तरह से जर्मनी ने क्यों स्विट्जरलैंड पे अटैक नहीं किया? जो बोलते हैं कि जर्मन हिटलर रिस्पेक्टेड न्यूट्रलिटी और, और स्विट्जरलैंड बकवास है। स्विट्जरलैंड में हरे कार्मी के पास बंदूक थी, हरे कार्मी के पास बंदूक थी, इसलिए जनरल ने हिटलर के जो जनरल थे, パワークルーか。これは、ヒトラーは、私たちは、र र र, आ, स स democracy でー d e m r a y は、w e a p o n i z a t o n f m m n s 今、アマンミルパの人たちは、私たちは、私たちの ruling class は、私たちのいじめ、私たちのいじめ、のいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、私たいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、私たちのいじめ、のいじめ、私たちのいじめ、い データは1つのローガメ、8つのローガメ、8つのローガメ、1929年、1つのディプレッシャーは、アメリカメ、東京アメリカのウェルファーストレーションは 70-80% ローガメバーサティアル。アメリカのハレカのアメリカの人たちは、このようなアメリカのサーペスは、チャプニカルで、トレープメシャーは、トレープは、バンドケ、 パンドゥキメラ、マヘル・ユッネア、ジャーナー、オレディ・カロロー・ロー・パス・パンドゥキャトー、オー・ラポキセナ、ラポキポリスニー、ベレ・マヘル・パチャネ h キャンパディ。スレトロン・ポスネス・ソシエル・セクリー・ソゥクルディ、ジャピア・テコピ、1942メン、India メジャパパーパー、オー・ティス・チャリス・ラ i n s i a メジ4 2メン、オスメイ・ティス・チャリス・ラ i n i a n e i t e どうしてもいいです。そして、私たちはどうしてもいいです。そして、私たちはどうしてもいいです。そして、私たちはどうしてもいいです。 1931 में ये इतिहास के जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको भी नहीं पता होगा कि 1931 में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और आ, आ, मोहन भाई इन्होंने 1931 में कांग्रेस का जो रेजुल्यूशन लिखा था उस कांग्रेस के का रेजुल्यूशन में लिखा था कराची अधिवेशन में कि हथियार रखने के अधिकार को फार्नामेंटल ये बात मोहन भाई सल्तन अल्लाम्बा भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में लिखित में दिया था कि हमारी मांग है कि बंदूक रखने के अधिकार को हथियार अपन करने के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया जाए लेकिन वो बात वो आजादी आने के बाद सब भूल गए लेकिन इस बात को भी ह वो मेरे काम की है इसलिए जब इस कॉन्टेक्स्ट में नाम आता है तो मैं उनके लिए मातमा गांधी शब्द यूज़ करता हूँ तो ये कहें कि कि भैया हमें मातमा गांधी की इच्छा का अमल करना है इसलिए राइट टू बी एर वेपन्स को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए और 1931 ये 9, में ये कांग्रेस का प्रमिस था अब दूसर 1 1 0 8年の採り方は、そして、今は採り方は、コロナの採り方は、私は、その時、アラブの戦争は、100年の戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200の戦争は、200年は、200の戦争は、200戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200の戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200年の200の戦争は、200年の戦争は、200年の戦争は、200の戦争は、200の戦争は、200戦争は、200年の戦争は、2000は、2000の戦争で、2000 तुर्की के पास कांस्टेंटिनोपल वहाँ पे भी जेहाद लड़े थे तो बड़ी संख्या में आरब सेनाओं से लड़ने के लिए मुस्लिम सेनाओं से लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत थी इसलिए प्रजा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और प्रजा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी उससे यूरोप में डेमोक्रेसी की पुनः स्थापन もしこのカテンを書くときに、このカテンを書くとーに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くきに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書くときに、このカテンを書きに、このカンを書くときに、このカテンを書くときのカテンを書くときに、このカテンをくときに、 どういう意味でしょうか कि हरेक आदमी के पास बंदूक रखने की छूट हो, till he is proven unfit, यानी कि ज्यूरी, ज्यूरी ट्रायल यदि कहती है ज्यूरी उस आदमी पर ज्यूरी ट्रायल होता है और ज्यूरी ट्रायल यदि डिसीजन करती है कि ये आदमी के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, या तो वो आदमी ने ऑलरेडी कंविक्टेड फेलन है, मतलब उसने उसको उनके पास बंदूक होनी रखने की छूट होनी चाहिए उतना ही नहीं उनके घर पे उनको कानून ये होना चाहिए कि उनके पास बंदूक कंपलसरी होनी चाहिए और बोलियाँ कंपलसरी होनी चाहिए तो आज के माहौल में इसकी सबसे बड़ी अपरूपियोगिता क्या है कि मान लो कसत जैसे 10-20 लोग घुस आते हैं और उस समय मान � もしもしもしもし0し0しもしもしもしもしもしもしも0も0もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし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 よくあると、ota, police の時は、デッドボディーの時は、police の時は、ファイルの時は、そして、その時は、ユズカ・マーホルヘッドは、オカフィーの時は、ユズカ・マーホルヘッは、ユズカ・マーホルヘッドは、ユズカ・マーホルヘッドは、ユズカ・マーホルヘッいは、ユズカ・マーホルヘッドは、1 9 8マーホルヘッドは、ユズカ・ホカ・1 9 8アニーは、プレッドは、impossible。 कि अमेरिका इराक पे युद्ध करके उसका पूरा तेल हजम कर लेगा, नहीं दो साल पहले किसी ने गैस किया था कि अमेरिका लीबिया पर हमला करने वाला है, पर मानो चीन भारत पे हमला करता है, पाकिस्तान के through यानि चीन है वो direct हमलानों करे, हो सकता है वो अपनी बड़े प्रमाण पे हथियार पाकिस्तान को दे, और ऐसे में य बड़े पैमाने पे भारत में तबाही मचा सकती है कि भारत की सेना है वो चीन की सेना के सामने टिक नहीं पाएगी आपको वेपन कंपरेशन देख लो कि किस देश के पास कितने प्लेन हैं कितनी मिसाइलें है, कितने टैंक हैं कितने सैनिक हैं तो ऐसे में भारत की सेना उसकी दीवार यदि कब्जे हो गई तो पाकिस्तान की सिविलियर पा� パキスタンの military capacity は47人で、パキスタンの civilian population は47人で、パキスタンの civilian population は47人で、パキスタンの civilian population は4で、パキスタンの civilian population は4で、パキスタンの civilian population は4で、パキスタンの civilian population は4で、パキス उससे यदि भारत की सेना या उसकी निवाल कमजोर हो गई तो ये सिविल पापुलेशन के इलाकों की संख्या में घुस सकती है और ऐसे हालात में यदि एके कार्तिक -एक के पास मंदुक हो भारत के अंदर तो भारत तो पाकिस्तान की सेना या चीन की सेना या पाकिस्तान की सिविल पापुलेशन भारत में घुस नहीं पाएगी वो सिर्फ ऊपर से तबा� जमीन हमारे आंसे नहीं जाएगी, जमीन के अंदर पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के लोग घुस नहीं पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट रखाऊं कि लैंड ये वेपन रखने का कानून को मैं ये चेंज ले आ जाए कि हरे कार्तू को बंदूक रखने की झूठ होगी, सिवा कि उसे डिसक्वालिफाई किया जाता है। और जो आर्मी कह एक बार बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करके मुझे बिना रिश्वत दी है या बिना पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कीजिए करके बंदूक का बंदूक का लाइसेंस लेके बता और फिर आप बताना कि मैं इस तरह से लाइसेंस मिल जाता है वो क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुलिस कमिश्नर को और कलेक्टर को क 私 e n れを使って、このホームに行くと、ホームに行くと、ホームに行くと、ホームに行くと、その時は、その e n その i は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その a は、その時は、その時 i そ a 時は、その t は、c の時は、その時 a その e は、その時は、その時は、その時 a その時は、その時は、r の a は、a の時は、その時は、その時は、その時は、その l は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その時 a その時は、その時は、その時は、その時は、その時は、その u は、その時 i t の moderate 時は、そ j a は、その時は、その b は、その時は、そ h 時は जिन-जिन देशों में बदूके ज्यादा है आमादी के पास वहाँ पे मर्डर रेट, रेट कम है जैसे कि अमेरिका के अंदर कहते हैं मर्डर रेट ज्यादा है और अमेरिका में कौन से राज्यों में मर्डर रेट ज्यादा है उन राज्यों में मर्डर रेट ज्यादा है जहाँ नागरिकों को बदूक रखने की छूट नहीं है जिन-जिन देशो マキンマキンカークライムやらたをきすんのスコチュラディカディア、バンドディカディオクリア、ウスターキークライムにジャージャー、ボンドケマ、カモテ。ロなー、ジョー、マガルスコ、パタイミー、サンネオレパス、ボンドゴーズンティエ、アディウスネ、ソチャキチョロエイド、ダサミコマカリアム、オトダサミコマドミカレバ、フォムジェ、インジャリオセティエ、メリジャージャー、ジンデシュメ、ボンドキュオキエ、ワペ、チェルハニー、パラカティエス और इस तरह से बंदूक रखने से क्राइम्स हैं वो कम होते हैं। तो ये मेरे प्रपोजल था वेपनाइजेशन ऑफ़ अस कॉमन्स, यानी कि आम आदमी को बंदूक रखने की छूट दी जाए और उसके लिए कोई वो बहुत सब संविधान में चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक सामान्य गैजेट नोटिफिकेशन निकालने की जरूरत है कि कल あ、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、